आनंद की खोज साधना के अंतराय शरीर और मन का संबंध देह और मन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं कहावत है ये हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी अर्थात स्वस्थ देह में स्वस्थ मन होता है इसका विपरीत मन के स्वास्थ्य स्वस्थ होने पर देह भी स्वस्थ रहती है भी उतना ही सत्य है शरीर के अस्वस्थ होने पर चिंता व्यग्रता अनवधानता भय आदि मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं शारीरिक रोग एक सामान्य व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक संतुलन को बिगाड़ने में समर्थ होता है दूसरी ओर मानसिक चिंता भय क्रोध एवं व्यग्रता आदि मनोविकार अनेक शारीरिक रोगों का कारण होते हैं कुछ रोगों का तो एकमात्र कारण मानसिक तनाव ही होता है ऐसी स्थिति में साधक के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह एक ऐसे स्वस्थ मन स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करे जिससे यह अधिक से अधिक मानसिक स्थिर बनाए रख सके शारीरिक रोग होने पर उसका यथा योग्य उपचार कराते हुए भी मन को व्यग्र नहीं होने देना चाहिए स्वामी तुरानंद जी कह कहा करते थे रोग जाने शरीर जाने मन तुम आनंद में रहो यही साधक के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण है जो सभी महापुरुषों के जीवन में पाया जाता है न तो देह का भी देह की उपेक्षा करनी चाहिए न ही उसे आवश्यकता से अधिक महत्व देना चाहिए व्याधि का आध्यात्मिकता से संबंध शारीरिक रोग का मानसिक पवित्रता तथा पाप पुण्य से सीधा संबंध न होते हुए भी ऐसा माना जाता है कि पाप करने से देह रोगग्रस्त हो जाती है भोग भी रोग के कारण माने जाते हैं राजयक्षमा को अत्यधिक भोग से निरंतर राज राज्य वर्ग का रोग माना जाता गया है शंकराचार्य भी कहते हैं सुखतः क्रियत रामाभोग पश्चात शरीरें रोग इस कथन की सत्यता को सिद्ध करना कठिन है लेकिन महापुरुषों के कथन से इसके पक्ष में प्रमाण प्राप्त होते हैं श्री रामकृष्ण के गले का कैंसर गिरीश चंद्र घोष के पापों को स्वीकार करने के कारण हुआ था माँ शारदा को अपवित्र लोगों के द्वारा चरणस्पर्श करने से पैरों में तीव्र जलन होती थी अपने पैर के दर्द तथा अन्य रोगों के कारण के रूप में वे भक्तों के पापों को स्वीकार करना बताती थी ईसाई धर्म मत में तो रोग को पाप का प्रतीक माना है वस्तुतः कुविचार, विचार लोभ काम एवं वृत्तियां मानसिक रोग ही हैं इनकी वृद्धि अंतोगत्वा यदि शारीरिक रोग का रूप ले ले तो आश्चर्य ही क्या है स्वस्थ मन में से युक्त व्यक्ति का बाह्य जीवन भी संतुलित होगा वह मिताहारी एवं युक्ताहार विहारी होगा और फलत शारीरिक दृष्टि से भी अधिक स्वस्थ होगा दूसरा स्थात्य स्थान स्थान चित्त की अकर्मणता को स्त्यान कहते हैं उत्तम कर्तव्य ज्ञान होते हुए भी चित्त की अत्यधिक चंचलता के कारण साधना का प्रारंभ न करना अथवा प्रारंभ करके उसे बनाए रखने की इच्छा न होना ही स्थान है योग संबंधी रुचि का प्रभाव अभाव स्वयं को साधना के अयोग्य समझना शक्तिशाली मन एवं स्वास्थ्य शरीर के होते हुए भी यह सोचना कि मुझ में कुछ नहीं होगा मैं असमर्थ हूँ यह सत्यता सत्यन के लक्षण है इन्हें प्रयत्नपूर्वक दूर करना चाहिए मन को प्रबुद्ध करके प्रेरणा प्रद साहित्य का अध्ययन कर इसे दूर करना चाहिए तीसरा संशय उभय दिस्पर्शी ज्ञान संशय कहलाता है जब किसी विषय में यह ऐसा है या ऐसा नहीं है इस प्रकार का द्वंद्वात्मक ज्ञान हो तो यह संशय का लक्षण है संशयात्मक विनस्थिति संशयात्मा विनस्थिति क्योंकि यह न तो स्वार्थ ही साध सकता है और न परमार्थ लक्ष्य साधन एवं साधक तीनों के विषय में संशय हो सकता है लक्ष्य यही है या परकाल, भोग है या त्याग स्वार्थ है या परमार्थ साधन प्रवृत्ति है या निवृत्ति कर्म है या कर्म त्याग एवं मैं साधक इसे कर सकूंगा या नहीं इस तरह के विभिन्न संशय को हो सकते हैं इस संशय या संशय साधक के जीवन में महान अनिष्टता उत्पन्न कर उसके वीर एवं पुरुषार्थ का नाश कर देता है अतः प्रारंभ से ही लक्ष्य एवं मार्ग के विषय में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए साधना की एक अवस्था में शेष भोग एवं खो एवं योग के संस्कारों को खींचताने के कारण संशय अनिवार्य रूप से साधक के जीवन में आता है यह अनिश्चितता एवं अस्थिरता की स्थिति अत्यंत विरादायक होती है लेकिन संशय को दूर करने के उपाय भी हैं प्रारंभ में ही बार बार श्रवण एवं गहरे मनन के द्वारा लक्ष्य एवं मार्ग के विषय में स्पष्ट कर धारणा बना लेना बना लेनी चाहिए द्वितीयतः संशय रहित उपदेषता का सहवास संशय दूर करने में बहुत दहायक होता है तीसरे यदि साधक के साधना करते करते दर्शनारी कोई अनुभूति हो जाए तो वह संशय दूर करके उसमें उत्साह एवं तीव्रता का संचार कर देती है देगी इसलिए संशय दूर करने का श्रेष्ठ उपाय है साधना में लगे रहना धीरे धीरे विचारों में स्थिरता आएगी और अनिश्चितता दूर हो जाएगी मन को कभी भी अनिश्चितता की स्थिति में अधिक देर तक नहीं रहने देना चाहिए भला बुरा जो भी निर्णय लेना हो शीघ्र ले लेना चाहिए अन्यथा व्यक्तित्व कभी भी संतुलित एवं दृढ़ नहीं हो सकता चौथा तो प्रमाद प्रमाद का अर्थ है लापरवाही लक्ष्य एवं पथ का निर्धारण होने के बाद भी इस विषय में आत्मविस्मृति हो विषयों में लिप्त रहना एक दुर्भाग्यपूर्ण चारित्रिक दोष के कारण होते हैं इन इस दोष का शिकार व्यक्ति ध्यान जप आसन आदि किसी भी साधना अथवा नियम का पूरे मन से अनुष्ठान एवं पालन नहीं करना, सभी कामों में ढीला ढाला, बनत बनत बन जा का भाव श्री रामकृष्ण इस प्रकार के भाव को पसंद नहीं करते थे प्रमादी साधक के जीवन में पतित की अधिक संभावना होती है अतः अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि मुख्य यम नियमों के अतिरिक्त भी कुछ छोटे मोटे सहायक नियम भी होते हैं जिनका साधक है को पूर्वक पालन करना चाहिए अन्यथा खतरा है पांचवा आलस्य अधिक अथवा मानसिक गुरुता के फल फलस्वरूप साधना में अप्रवृत्ति आलस्य है इस मानसिक चांचल्य के कारण होता है मन इधर उधर घूमता रहता है आलस्य शरीर व मन का तमोगुणात्मक भाव है ध्यान के समय नींद आ जाना अथवा आसन पर बैठे बैठे उँगना यह बहुत खराब बात है ऐसे में तत्काल आसन त्याग कर उठ जाना चाहिए एवं गतिशीलता के द्वारा आलस्य पर विजय प्राप्त करना चाहिए देह स्वभाव से ही आराम चाहती है यदि उसे एक बार यह आराम दिया जाए तो वह उसे कभी भी नहीं छोड़ती एक बार आराम तली तलबी की आदत बन जाने पर उसे दूर करना अत्यंत कठिन है तब फिर बलपूर्वक उसे हटाने का प्रयत्न करने पर शरीर में दर्द बुखार आदि की प्रतिक्रिया होती है तथा प्रारंभ से ही सजग रहना चाहिए मृताहार जागरण एवं उद्यम के द्वारा इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए साधक को कठोरता श्रम एवं कर्मठता में निश्चित आनंद का अनुभव होना चाहिए अष्टांग मार्ग व्याधि के आलस्य तक के उपयोग वर्णित व्यवधान तमोगुण प्रधान एवं परस्पर संबंधित हैं भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांग योग के कुछ अंगों का अनुष्ठान इन्हें दूर करने में बड़ा सहायक हो सकता है पहला सम्यक दृष्टि सत्य के संबंध में सत्य धारणा के लिए जीवन के उद्देश्य आदि विषयों का पुनः पुनः विचार कर सम्यक दृष्टिकोण बनाना सर्वप्रथम आवश्यक है बौद्ध धर्म के अनुसार चार आर्य सत्यों का चिंतन इसका उपाय है इसके द्वारा संशय दूर होता है सम्यक संकल्प मैं सत्य का साक्षात्कार करूँगा जीवन मुक्त होंगे इस तरह का दृढ़ संकल्प करना दूसरी सीढ़ी है इसके बिना सम्यक दृष्टि होने पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी सम्यक संकल्प सत्य स्त्यान एवं प्रमाद दूर करने का उपाय है सम्यक कर्म जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सम्यक कल्पित किया गया है वह विभिन्न प्रकार के विषयों के अभ्यास के बिना पूरा नहीं हो सकता सम्यक कर्म द्वारा आलस्य एवं प्रमाद रूपी अंतरायों पर कुठाराघात किया जाता है घ सम्यक वचन सम्यक आजीविका सम्यक व्यायाम इन तीन के द्वारा भी शरीर मन और वाणी नियंत्रण नियंत्रित एवं सनमार्ग में अग्रसर होते हैं